पातंज योग प्रदीप साधन पाद सूत्र सर्वस्वह तो वक्त अनृत भवे तत्रि भव सत्यम सत्यम चाप्यनृत भवे तम पश्य बालो यस्यम अनुषिम भव सत्यम अव्यक्त वक्त न व्यक्त्यमुष सत्यानते निश्चित तथोति तो धर्मवे दुराचारी हिंसक द्वारा सर्वस्व हरण उपस्थित होने पर झूठ ही बोलना योग्य होता है झूठ बोलना कर्तव्य बन जाता है वहाँ पर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है जो सत्य का अनुष्ठान करना चाहता है ऐसे बालक को सत्य का ही सही यही तत्व समझना चाहिए यदि कहीं पर सत्य बात का न कहना ही ठीक हो तो वहाँ पर किए हुए सत्य को नहीं ही कहना चाहिए इस प्रकार झूठ और सत्य के तत्व को निश्चय करके मनुष्य धर्मवित होता है यथा यथाचालुतो मूढ़ो धर्माण अभिभागवे बद्धा पृष्ठवा संदेहम महत्सव भ्रमिवारती ते लक्षणोदेशिदेव भविष्य भविष्यति परम परमं तर्के नो व्यवस्थति जो मनुष्य ज्ञान वृद्धि पुरुषों से पूछकर संदेह का निराकरण नहीं कर लेता है वह अज्ञान के बड़े भारी गड्ढे में ही पड़ रहता है इसलिए यहाँ कुछ धर्म के लक्षण और उद्देश्य को मैं तुझे कहता हूँ धर्म का ज्ञान बड़ा दुष्कर है तर्क से ही उसका निश्चय हो सकता है सुते धर्म अति चे के बंदी बहवो जना तत्ते न बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि श्रुति से धर्म का ज्ञान होता है तेरे सामने मैं इसका खंडन नहीं करता किंतु श्रुति से सभी कुछ नहीं निश्चय हो सकता देश काल और परिस्थिति के अनुसार कहीं तर्क का भी आश्रय लेना पड़ता है प्रभुवार्थय भूता नाम धर्म प्रवचन कृत यद अहिंसा संयुक्त सधर्म की निश्चय अहिंसाण धर्म प्रवचन कृत प्राणियों की रक्षा के लिए धर्म का प्रवचन किया गया है जो अहिंसा से युक्त है वही धर्म है यह तो निश्चय समझ धर्म का प्रवचन तो हिंसकों की भी अहिंसा के लिए किया गया है धारणा धर्म मृत्याहुर्धर्मो धर्मो धार्यते प्रजा यारण से युक्त स धर्म इत निश्चय धर्म प्रजा को धारण करता है व्यवस्था में रखता है धारण करने से ही उसे धर्म कहते हैं जो धारण कर्म संयुक्त है प्रजा को व्यवस्थित रखता है वह धर्म है यह शास्त्रों का निश्चय है ये न्याय नो धर्म मिक्षति करह चे अकूजन मोक्षकूजेत कथन अवश्यम कूजित्ये वा संकरणप्यकूजिता से यूम तत्सत्यम अविचारित जो न्यायानुकूल आचरण को ही धर्म का लक्षण मानते हैं उनका मत है कि यदि कहीं ना बोलने से चुप रहने से ही छुटकारा होता हो तो वहाँ कभी ना बोले चुप रहे यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए या न बोलने से शक पैदा होता हो तो वहाँ झूठ बोलने में ही श्रेय है वह बिना विचारे निसंदेह सत्य ही कहलाता है यह कार्येभ्यो व्रत तस्ोपाद न तत्फल अवापनोती एव आहुर्मनीषि जो किसी काम की प्रतिज्ञा करके उसको अनेक प्रकार से विधि में हेर फेर करके करता है मननशील कर, कहते हैं कि वह उसके फल को नहीं पाता प्राणात्यय विवाहे व सर्वज्ञाति वहात्यय नर्मण्यभ्य प्रवृत्ति व न प्रोक्तम मिशा भवे प्राणों पर संकट आने पर विवाह काल में सर्वज्ञाति का अत्यंत वध उपस्थित होने पर या हसी मजाक के समय कहा हुआ झूठ झूठ नहीं माना जाता अधर्मम नात्र पश्यन्ते धर्म तत्वादर्शिन यस्ते न सबंधान मुचते सपथैरपी यदि चोरों के साथ पाला पड़ने पर झूठ सपथे ले लेकर भी अपने को उनके हाथ से छुड़ा छुड़ा ले तो धर्म के तत्व को जानने वाले इसको अधर्म नहीं कहते श्रेयस्तरा वक्त त्यम अविचारितम नेभ्यो धनम दे सक्य सती कथर चोर आदि से संबंध पड़ने पर झूठ बोलना अच्छा है वह बिना विचारे सत्य ही है सामर्थ्य होते उनको किसी प्रकार भी धन नहीं देना चाहिए पापेभ्यो ही धनं दत्त दाता अपि पीड़यत तस्मा धर्मार्थम अणित उत्वाणितग भवे पापियों को दिया हुआ धन दाता को भी दुख देता है इस कारण धर्म के लिए झूठ बोलकर भी मनुष्य झूठा नहीं होता